अष्टावक्र गीता पांचवा प्रकरण दृश्यमान जगत की सत्यता नते नापी लय किसी भी वस्तु के साथ तुम्हारा तादात्म नहीं है तुम स्वयं शुद्ध हो फिर क्या छोड़ना चाहते हो थवा समस्त शरीर को इसी प्रकार विचार के द्वारा छोड़ते हुए तुम मुक्त हो जाओ भवतो वारिधेरी एवमेव उल जैसे समुद्र से बुलबुले उठते हैं वैसे ही तुमसे ये दृश्य पदार्थ उदय हो रहे हैं इस प्रकार एकमात्र आत्मसत्ता को ही जानकर तो मुक्त हो जाओ प्रत्यक्षम अपि नास्य मले यद्यपि जगत प्रत्यक्ष दिख रहा है तथा तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में इसका अस्तित्व नहीं है यह तो भ्रमवश रज्जु में सर्प के समान दिखने लगा है ऐसा निश्चय करके तुम मुक्त हो जाओ समदुःख आसा सम सुख समीवृत्यो संयम तुम पूर्ण हो तुम यह जानकर कि सुख दुख आशा निराशा और जीवन मृत्यु समान ही है मुक्त हो जाओ इति जाओमदावक्र मुन विरचिताद्या आचार्योक्तम ल चतुष्टम नाम पंचम प्रकरण